यजरुवेद उत्रार्ध 21 अध्याय भगवती स्थुरुदी कहती हैं हरे हे अमम इमम्मे बरुन स्थुरुदे हावाम अध्याच मृड़या त्वामा वस्यूराच के अर्थात हे बरुन देव हमारी प्रार्थना सुनने के किरपा करें आज जो हम हवन कर रहे हैं उससे हमें सुख प्रदान करें हम अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन करते हैं भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे ओम मम ततवा जामि ब्रह्मा वंदमानस्तदा सास्ते जजमानो हविर्भे आहेडमानो भरुणे हवोद्युरुषग समानायो प्रमोखे हे हे यजमान ब्रह्मज्ञान मै ऋचाओं से आपकी वंदना कर रहे हैं आहुतियां अर्पित कर रहे हैं उन से आप यजमान पर प्रसन्न होइए हे वरुण देव भाव प्रसन्न चित हैं वरुण देव पूजित हैं आप जागृत होइए आप हमारे आयु क्षीण मत कीजिए हे अग्ने आप विद्वान हैं आप आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाने वाले हैं आप यज्ञ में पूजित हैं आप बहुत दीप्तिमान हैं पवित्र हैं आप वरुण देव को हम पर प्रसन्न कराइए हमारे सभी दोषों को नष्ट करने की कृपा कीजिए हे अग्नि प्राप्त अपने रक्षा साधनों सहित हमारे पास पधारिए हमारे रक्षा करने की कृपा कीजिए आप हमारी आहुतियों को देवताओं के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए आप उन्हें प्रप्त कीजिए आप आचित रह बुलाने योग्य हैं आप इस सुखदायक आहूति को स्वीकार करने की कृपा करें आदिति देवी महा महिमा सालिनी है माता है सुब्रतों वाली है अमर है कभी वृद्ध नहीं होने वाली है निरंतर सुखदायिनी है नीतिज्ञ है हम अपनी रक्षा हेतु आदिति देवी का आवाहन करते हैं आदिति माता भली भांति रक्षा करने वाली है पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक विस्तार वाली है अत्यंत सुखदायिनी है अच्छा आशरा देने वाली है दोष रहित है मृत्यु का भय दूर करने वाली है अपने आप चलने वाली बिना छेदों वाली इस नौका में आपकी कृपा से हम आरोहण करें हम अपने कल्याण के लिए उस पर चढ़ते हैं यह नाव दोष रहित है बिना छेदों वाली है अपने आप चलने वाली है यह सैकड़ों सत्रों से त्राण करने वाली है हम अपने कल्याण के लिए इस पर आरूढ़ होने की कृपा करें हे मित्र देव हे वरुण देव आप हमारे यहां गाय के घी से सींचिए हे मित्र देव आप वरुण देव आप हमारे खेतों को मधुर अमृत से सींचिए हे मित्र देव हे वरुण देव आप दोनों देव हमारी प्रार्थना सुनिए आप अपनी भुजाएं फैलाकर हमें आशीर्वाद दीजिए आप हमें इस जीवन में यश दीजिए आप हमारे यज्ञ को गाय के घी से सींचिए आप हमारे खेत को मधु अमृत से सींचिए हे मित्र देव हे वरुण देव आप हमारे लिए सुखदाई होइए हम आपके लिए अन्नमय हवि देते हैं आप हमारे रोग दूर कीजिए आप हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए आप राक्षसों का विनाश कीजिए आप भृड़े और ऐसे ही हिंसक जीवों को हमसे दूर भगाइए हे मित्रदेव हे वरुणदेव आप ब्राह्मण हैं आप अमर हैं आप सत्यज्ञ हैं आप युद्ध में अन्न बल तथा धन प्राप्त कीजिए आप इस यज्ञ में मधुर रस दीजिए मदमस्त होइए तृप्त होइए देव पथों से गमन करने की कृपा करें हे अग्नि आप समिधावान हैं समिधा से आपको अच्छी तरह प्रदीप्त किया गया है आप वरेण हैं तीनों लोग और तीनों अवस्थाएं आपके शरीर को बल और आय प्रदान करें अग्नि और गायत्री छंद आपके शरीर को बल और आय प्रदान करें अग्नि तन की रक्षा करने वाली हैं पवित्र संकल्प वाले हैं सरस्वती देवी उष्ण छंद और दिव्य हावि को धारण करने वाले अंग हमारे लिए बल और आय धारण करने की कृपा करें अग्नि प्रार्थनाओं से प्रसन्न होने योग्य है सोम अमर है अनुष्टुप छंद और पांचों इंद्रियां रूपी गायों से हमारे लिए बल तथा आयु धारण करने की कृपा करें अग्नि कुज के अच्छे आसन वाले हैं पुष्टिदाई हैं विस्तृत आकाश को शुद्ध करने वाले हैं अमर हैं वृहति छंद तीन वचनों वाले गायों से तथा इंद्रियों से हमारे लिए बल और आयु धारण करने की कृपा करें बृहस्पति देव दूर की देवियां महा महिमाशाली ब्रह्मा देव हमारे लिए बल और आयु धारण करने की कृपा करें पंग्सि छंद इंद्रिय प्राणी मात्र का पोषण करने वाली गायों से हमारे लिए बल तथा आयु धारण करने की कृपा करें महान तथा श्रेष्ठ स्वरूप वाली उषा देवी सभी देवता एवं अमर देवगण हमारे लिए बल एवं आयु धारण करने की कृपा करें त्रिष्टुप छंद इंद्रियाम पोषण का भारण वहन करने वाली गाय हमारे लिए बल एवं आयु धारण करने की कृपा करें देवताओं के होता वैद्य इंद्रदेव के साथ जुड़कर रहने वाले हमारे लिए बल और आय धारण करने की कृपा करें जगती छंद इंद्रियां मन की गाड़ी को खींचने वाली गाय हमारे लिए बल और आय को धारण करने की कृपा करें ईड़ा देवी सरस्वती देवी और भारती देवी तीनों देवियां مردुगण हमारे लिए बल और आय धारण करने की कृपा करें ब्राड छंद इंद्रियां तथा दूध देने वाली गाय हमारे लिए बल एवं आय धारण करने की कृपा करें पुष्टादेव तेज गति वाले हैं लक्षण हैं मोक्ष दाता हैं इंद्रदेव एवं अग्नि पुष्टि वर्धक हैं द्विपद छंद इंद्रियां मोक्षदाई गाय हमारे लिए बल और आयु धारण करने की कृपा करें बनासपति हमारे लिए शांतिदाई हो सविता देव हमारे लिए सौभाग्य उपजाने वाले हों कुकुब छंद इंद्रियां एवं अनुशासित गौ हमारे लिए आय तथा बल धारण करने की कृपा करें यज्ञ के लिए स्वाहा वरुण देव के लिए स्वाहा श्रेष्ठ छात्रों के लिए स्वाहा औषधियों के लिए स्वाहा अति छंदा छंद के लिए स्वाहा इंद्रिय विशाल बैल गाय हमारे लिए बल एवं आयु धारण करने की कृपा करें वसुदेव गणों की वसंत ऋतु तथा त्रव्रत छंद से स्तुति की गई है वसुदेव गण की रथनतर छंद से स्तुति की गई है हम तेज और हवि को इन्द्रदेव हेतु स्थापित करते हैं इन्द्रदेव हमारे लिए बल और आयु धारणने की कृपा करें रुद्रदेव गणों के 15 प्रार्थनाओं एवं ग्रीष्म ऋतु से स्तुति की गई है विशाल यश व बल से हवि को इंद्रदेव हेतु स्थापित करते हैं इंद्रदेव हमारे लिए बल एवं आयु धारण की कृपा करें आदित्यदेव गणों के 17 स्तोत्र एवं वर्षा ऋतु से उपासना की गई है वैरूप छंद और ओज से हम इंद्रदेव हेतु हवि स्थापित करते हैं इंद्रदेव हमारे लिए बल एवं आयु धारण की कृपा करें ऋहु देवताओं के 21 स्तोत्र तथा शरद ऋतु से उपासना की गई है वैराज छंदस्यया की स्त्री बढ़ाते हैं हम उससे इंद्रदेव हेतो हवि स्थापित करते हैं इंद्रदेव हमारे लिए बल तथा आय धारने की कृपा करें मारुत गण की नौ से तुगने स्तोत्र और हेमंत ऋतु से उपासना की गई है शक्वरी छंद और बल से हम इंद्रदेव के लिए हवि स्थापित करते हैं इंद्रदेव हमारे लिए बल और आयु धारण की कृपा करें हम 30 और 3 देवताओं की रेवती छंद से और शिशिर ऋतु से उपासना करते हैं हम सत्य और बल से इंद्रदेव की स्थापना करते हैं इंद्रदेव हमारे लिए बल और आयु धारण की कृपा करें होता ने अग्नि में समिधाएं प्रज्वलित की हैं यह यज्ञ अश्वनी देव इंद्रदेव और सरस्वती देवी के लिए किया जा रहा है इस यज्ञ से गोधूम औषधियां मधुर दूध सोम घी प्राप्त होते हैं होता सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता यजमान के शरीर की रक्षा के लिए यज्ञ करते हैं यह यज्ञ अश्विनी कुमार सरस्वती देवी और इंद्रदेव के लिए किया जाता है देवताओं के लिए अनाज औषध मधुर पेय घी दूध सोम घी आदि प्राप्त होते हैं देवगण इन सबको ग्रहण करने की कृपा करें होता सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने अन्न और पुष्टिकारक पदार्थों से यज्ञ किया यज्ञ में देवताओं को औषधियां वीर अंकुरित धान आदि चढ़ाया इन देवों के लिए मधुर घी दूध सोम प्राप्त होता है होता सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने इड़ा देवी के लिए यज्ञ किया होता ने इड़ा देवी का आवाहन किया होता ने इड़ा देवी सरस्वती देवी इंद्र और अश्विनी कुमार की वडोत्री के लिए यज्ञ किया होता ने उनके लिए जौ वीर अनाज और इंद्रदेव के लिए बलिदाई औषधियां चढ़ाई देवताओं के लिए मधुर घी दूध दही प्राप्त होता है होता सब के कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने देव वैद्य अश्विनी कुमार और सरस्वती देवी के लिए कुस का आसन बिछाया इंद्रदेव वछड़ले वाली गाय और बच्चे वाली अश्विनी ये चिकित्सक हैं इंद्रदेव के लिए इस यज्ञ में मधुर घी दुग्ध आदि प्राप्त होते हैं वह इसको ग्रहण करें यजमान सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें